गीता तत्वचिंतन आत्मसमर्पण भगवत कृपा का द्वार सांख्य योग का अर्थ ऐसी भूमिका प्रस्तुत करने के बाद अब गीता हमें दूसरे अध्याय पर ले आती है जिसे सांख्य योग के नाम से पुकारा गया है सांख्य का तात्पर्य है संख्या अर्थात गणना से होता है और इसी अर्थ की बुनियाद पर एक दर्शन का नाम सांख्य रखा गया जो षठ में से एक है पर गीता में सांख्य शब्द से सांख्य दर्शन का तात्पर्य नहीं है गीता की यह विशेषता है कि वह पुराने शब्दों का व्यवहार तो करती है पर उन शब्दों को नया अर्थ प्रदान कर देती है सांख्य का एक दूसरा अर्थ होता है विवेक विचार और गीता इसी अर्थ में सांख्य शब्द का उपयोग करती है अतएव सांख्य योग का अर्थ वह योग हुआ जो विवेक और विचार से सजता है अब प्रश्न उठता है कि विवेक और विचार से योग किस प्रकार सज सकता है दूसरा अध्याय इसी प्रश्न का उत्तर है इसमें बतलाया गया है कि मनुष्य शरीर मात्र नहीं है न वह शरीर और मन की युति है प्रत्युत वह आत्मा है जो सब प्रकार के परिवर्तनों से रहित है पर अज्ञान के कारण वह अपने आप को देह मान बैठा है इसलिए देह के संबंधों को सत्य मानकर जीवन के वास्तविक सत्व को गवां बैठना गवां बैठता है विवेक और विचार उसके इस अज्ञान को दूर करते हैं और उसे सिखाते हैं कि देह तो कपड़े की तरह है पुराने कपड़े फटे की हम नए पहन लेते हैं पुराने कपड़े फटे कि हम नए पहन लेते हैं इसी प्रकार आत्मा एक के बाद दूसरी देह धारण करती है जिसमें विवेक विचार की सहायता से यह ज्ञान दृढ़ मूल हो गया वह अपनी देह और मन के परिवर्तनों का साक्षी हो जाता है और आत्म स्वरूप हो जाता है यही सांख्य योग की चरम स्थिति है जिसे इस अध्याय में स्थित प्रज्ञता के नाम से पुकारा गया है अर्जुन को श्री भगवान सबसे पहले इसी आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं अर्जुन अपनी देह और देह के संबंधों को इतना सत्य मान बैठा है कि युद्ध नहीं करने की बात करता है एक और वह वर्ण शंकरता और उससे उत्पन्न होने वाले दोषों की चर्चा कर अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है तो दूसरी ओर शोक से पीड़ित हो आंसू बहाता हुआ भिक्षा द्वारा जीवन यापन की बात कहता हुआ अपने अज्ञान को ही प्रकट करता है श्री भगवान उसके इसी अज्ञान पर नस्तर चलाना चाहते हैं वे अज्ञान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करते अर्जुन की विषन्न स्थिति का राजा क्षेत्राष्ट्र के समक्ष चित्रण करते हुए संजय उवाच तम तथा कृपया संजय बोला इस तरह आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे अर्जुन की कातरता श्री कृष्ण की फटकार अर्जुन करुणा से आविष्ट हो गया है घिर गया है करुणा के प्रवाह में उसने अपने आप को डाल दिया है इसलिए करुणा अपनी इच्छा इच्छानुसार अर्जुन में प्रतिक्रियाएं उठा रही है एक स्थिति वह है जब मनुष्य अपने में करुणा को उठने देता है ऐसी दशा में करुणा का वेग उसके वश में होता है वह करुणा की प्रतिक्रिया को सीमा से बाहर नहीं जाने देता ऐसी करुणा मनुष्य की हानि नहीं करती बल्कि इस करुणा के द्वारा वह दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होता है पर अर्जुन की स्थिति भिन्न है उसने मानो अपने को करुणा के सुपुर्द कर दिया है अतः उसकी आंखें कातर हैं और आंसुओं से भरी हुई हैं वह शोकाकुल है यह मानो एक प्रकार की मुरछा है हिस्टीरिया के फीट के समान है जब किसी व्यक्ति को हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है तो वह ऐसा ही हो जाता है और उल्टी सुलटी बातें करने लगता है बड़े बूढ़े लोग इसका एक अचूक निदान बताते हैं वह यह कि ऐसे समय रोगी को जोरों से डांटा जाए इससे हिस्टीरिया का दौरा अगर न रुके तो उसकी तीव्रता अवश्य कम हो जाती है भगवान कृष्ण उत्तम वैद्य हैं उन्होंने समझ लिया कि अर्जुन को क्या हो रहा है और वे उचित औसत का निदान करते हैं